नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट आज हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी जी के बारे में टाइम मैगजीन ने वर्ष 1930 में मैन ऑफ दर महात्मा गांधी जी को चुना 2011 में टाइम मैगजीन ने गांधी जी को विश्व के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत्र रहे श्रेष्ठ 25 राजनीतिक व्यक्तियों में चुना हालांकि उन्हें कभी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला लेकिन वह इसके लिए 1937 से लेकर 1948 तक पांच बार नामित किए गए थे भारत सरकार प्रतिवर्ष सामाजिक कार्यकर्ताओं विश्व नेताओं व नागरिकों को गांधी शांति पुरस्कार से नवाजती है दक्षिण अफ्रीका में रंग वेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले नेता नेल्सन मंडेला को इस पुरस्कार से नवाजा जा चुका है रघुपति राघव राजाराम पतित पावन सीताराम